संदीप जी पूछते हैं कि मेरे पास दस या बारह रोटी है दस रोटी है और दो की भूख थी तो दो खा ली अब बाकी आठ रोटी का सदुपयोग क्या होगा वही सदुपयोग जागृति के उपरांत ही मानव कर पाता है तन का मन का और धन का जब तक मानव जागृत नहीं है तब तक सदुपयोग होता नहीं है तो क्या है जागृति के बाद सदुपयोग सदुपयोग को यदि ठीक से समझने जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि मानव के जो भी पुरुषार्थ पूर्वक जो भी अर्जन होता है तन मन धन तीनों का इन अर्जित वस्तु को हम अगर देखेंगे तो शिक्षा और व्यवस्था में नियोजित कर पाना ही कुल मिलाकर उसका सदुपयोग है है ना मानव और जानवरों में यही अंतर है कि जीवों में तो खा पी लिया और खाने पीने के बाद जुगाली शुरू हो गया मानव में इतना नहीं खाने पीने के बाद वो सोचता है कि मेरा रोल क्या है इस पूरी दुनिया के साथ और उस दुनिया का रोल को अगर देखेंगे डिफाइन करने जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था ही है तो शिक्षा व्यवस्था में ही ये सदुपयोग है आप खाना खाए कमा के वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि हाथी भी अपना पेट भरी लेता है खाने कमाने के बाद आपका जो कुछ भी बच गया या बचना चाहिए था क्योंकि आपकी जो उत्पादन क्षमता अधिक है कंजम्पन कैपेसिटी से तो यदि वो बचता है तो उसके आधार पर आप उस बचे हुए का क्या करते हो वो बताता है सदुपयोग तो सदुपयोग को देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में सदुपयोग है है ना तो ये शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से अपन लग पाते हैं लगा पाते हैं अपने तन को मन को धन को ये कुल मिला सदुपयोग की बात है और मानव सदुपयोग पूर्वक ही सुखी होता है पेट भरना हमारी अनिवार्यता है और नहीं भरा रहता तो दिक्कत है लेकिन भर जाए तो कोई खुशहाली नहीं है तो इसीलिए ये कहा गया कि मानव तन मन धन तीनों के सदुपयोग पूर्वक ही सुखी होता है